श्री विष्णुशहस्रनामस्त्र ब्रह्मण्योर्धन ब्रह्म विद्राह्मणो ब्रह्म ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय ब्रह्मण्य ब्रह्मकृत ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्म विद्राह्मण ब्रह्मी ब्रह्म ब्राह्मण प्रिय तपोवेदास्प्राश्चान ब्रह्म संगीत तेभ्यो हितवाद ब्रह्मण्य तप वेद ब्राह्मण और ज्ञान ये सब ब्रह्म कहलाते हैं इनके हितकारी होने से भगवान ब्रह्मण्य है आदि नाम कर्तृत्वात् ब्रह्मकृत ब्रह्म अर्थात तप आदि के करने वाले होने से ब्रह्म कृत है। ब्रह्मात्मना से ब्रह्मा। ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करते हैं इसलिए ब्रह्म है बृहत्वाद्यादि लक्षणं ब्रह्म सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म इतनी श्रुते प्रत्यस्तमित सत्ता प्रत्यमित सत्ताम गोचरम वचसावे इति विष्णुपुराणे बड़े तथा बढ़ाने वाले होने से भगवान सत्यादि लक्षण विशिष्ट ब्रह्म है श्रुति कहती है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है विष्णु पुराण में कहा है जो समस्त भेदों से रहित सत्ता मात्र वाणी का अविषय और स्वसंवेद्य स्वयं ही जानने योग्य है उस ज्ञान का नाम ब्रह्म है तप आदि नाम विवर्धनात् ब्रह्म विवर्धन ब्रह्म अर्थात तप आदि को बढ़ाने के कारण ब्रह्म विवर्धन है वेदम वेदार्थम च यथावत वेत्ती थी वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानते हैं इसलिए ब्रह्मविद है ब्राह्मणात्मना लोकानाम लोकाना प्रवचन कुरन वेद्याय ब्राह्मण ब्राह्मण रूप से समस्त लोकों के प्रति वेद में यह है ऐसा उपदेश करते हैं इसलिए ब्राह्मण है ब्रह्म संहिता तेष भूता अत्येत ब्रह्मी ब्रह्म के शेष भूत तप वेद मन प्राण आदि जो ब्रह्म ही कहलाते हैं भगवान में ही हैं इसलिए वे ब्रह्म ही हैं वेदा स्वात्म भूतान ब्रह्म अर्थात अपने आत्मभूत वेदों को जानते हैं इसलिए ब्रह्मज्ञ हैं ब्राह्मणा प्रियो ब्राह्मण प्रियः, ब्राह्मणा प्रिया अशेति वा ग्रंथम सपन परुषं वद यो ब्राह्मण न प्रणमेजथाह सापक ब्रह्म इति वध्य दंड्यस्मदीय भगवदना देव देवकी देवी वसुदेवादजी जनत भौमस ब्रह्मणो गुप्त दीप्तमणी इति च महाभारती ब्राह्मणों के प्रिय होने से ब्राह्मण प्रिय हैं अथवा ब्राह्मण इनके प्रिय हैं इसलिए ब्राह्मण प्रिय हैं जैसा कि भगवान ने कहा है मारते साप देते और कठोर भाषण करते हुए भी ब्राह्मण को जो यथा योग्य प्रणाम नहीं करता वह ब्रह्मदावानल से दग्ध पापी मार डालने योग्य और दंडनीय है वह मेरा जन्म नहीं हो सकता महाभारत में भी कहा है प्रज्वलित अग्नि को जिस प्रकार अरणी प्रकट करती है उसी प्रकार जिस देव को पृथ्वी के ब्राह्मणों की रक्षा के लिए देवी देवकी ने वसुदेव जी से उत्पन्न किया है महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरघ महाक्रतुर महायज्वा महायज्ञो महाविहि महाक्रमह महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतु महायज्वा महायज्ञ महाहवी महांत क्र पादे असी महाक्रम शं नो विष्णुक्रमुते भगवान का क्रम अर्थात पाद विक्षेप डग महान है इसलिए वे महाक्रम है श्रुति कहती है उरुक्रम बड़ी डगो वाले विष्णु हमें बड़ी शांति दे महद जगद उत्पत्तिया आदि से महाकर्मा महा उनके जगत की उत्पत्ति आदि महान कर्म है इसलिए वे महाकर्मा है यदि ये न तेज था तेजस्विनो भास्कर दया तत्तेजो महदस्येती महातेजा ये सूर्यस्तपति इति तेजसेद्रुतेह यदा दिलगत तेजोजगद्भाष तखिल य्रमसी येजो विदिमा भगवदचना चौर्यशरिया महद्भिमृत ही वह महातेजा दिन के तेज से सूर्य आदि तेजस्वी हो रहे हैं उन भगवान का वह तेज महान है इसलिए वे महातेजा हैं श्रुति कहती है जिस तेज से प्रज्वलित होकर सूर्य तपता है तथा भगवान का वचन भी है जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्र और अग्नि में भी है उसे मेरा ही जान अथवा भगवान क्रूरता सूरता आदि महान गुणों से अलंकृत है इसलिए महातेजा है महाश्चा उग्चेति महोरग सर्पाणाम अस्मी वासुकी भगवत वचनात् महान उरग अर्थात वासुकी सर्परूप हैं इसलिए महोरग हैं भगवान का यह वचन भी है कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ महाश्चाश क्रतुश्चे महाक्रतु यथाश्वध क्रतुराट इति मनुवचना सोपिश एवेति स्तुति ही। जो महान क्रतु अर्थात यज्ञ है वह महाक्रतु है जैसा कि मनुज ने कहा है जैसे यज्ञराज अश्वेध वह भी वही भगवान ही है इसलिए इस नाम से उनकी स्तुति होती है महाश्चाशो यज्वा चेति लोकसंग्रहार्तयन महायज्वा महान हैं और लोक संग्रह के लिए यज्ञानुष्ठान करने से यज्ञ भी हैं इसलिए महायज्ञ् है महाश्चाशौ यज्ञेति महायज्ञ यज्ञा जप इति भगवत वचनात् महान हैं और यज्ञ हैं इसलिए महायज्ञ हैं जैसा कि भगवान ने कहा है यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ महच तद्ध विश्चे ब्रह्मात्मनि सर्व जगत् तदात्मतया हुयत इति महाहवि हवि ही महाक्रतुर इत्यादियों बहुब्रीयो व महान है और हवि है क्योंकि ब्रह्मात्मा में ही ब्रह्म भाव से संपूर्ण जगत का हवन किया जाता है इसलिए महा है अथवा महाक्रतु आदि नामों में महान है क्रतु जिसका आदि प्रकार से बहु बहुब्रीह समास है स्तभ्य स्तव प्रिस्त्र स्तुतिण प्रियन पुणिता पुण्य पुण्यकर्तिरनाम स्तभ्य स्तव प्रियत्रुतिण प्रिय पूर्ण पूरीता पुण्य अनामयः सर्व सूयते ना स्तोता स्त्रोता कस्य स्तभ्य सबसे स्तुति किए जाते हैं स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते इसलिए स्तभ्य हैं अतएव स्तौ प्रिय और इसी कारण से स्तौप्रिय हैं ये नतूयते तत्त्र गुण संकीर्तनात्मक तदरी रेवेति जिससे स्तुति की जाती है वह गुण के ही स्तोत्र है वह भी श्रीहरी ही हैं स्तुति स्तवन क्रिया स्तवन क्रिया का नाम स्तुति है स्तोता स्त्रोता अभी सवरूप होने के कारण स्तोता स्तुति करने वाले भी भगवान स्वयं ही है प्रियो रणो प्रिय रणों य महायुधानी धत्ते सत्तम लोक रक्षणार्थम अतो रणप्रियः जिन्हें रण प्रिय है और इसीलिए जो लोक रक्षा के निमित्त पांच आयुध निरंतर धारण किए रहते हैं वे भगवान रण प्रिय हैं पाँच जन्य शंख सुदर्शन चक्र कौमदी की गदा सारंग धनुष और नंदक खड्ग ये भगवान के पांच आयुध हैं शकलै है कामह सकलाभि शक्ति संपन्न इति पूर्ण समस्त कामनाओं से और संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है इसलिए भगवान पूर्ण है न केवलम पूर्ण एवं पूरीता चर्वेश संपत्ति केवल पुण्य ही नहीं है बल्कि संपत्ति से सबके पूरीता अर्थात पूर्ण करने वाले भी हैं स्मृतिमात्रेण कलमचारी क्षपती पुण्यः पुण्य मात्र से पापों का क्षय कर देते हैं इसलिए पुण्य है पुण्या की युण्य आवाह्य कीर्ति नाम पुण्यकीर्ति ही भगवान कीर्ति पुण्यमयी है क्योंकि वह मनुष्यों को पुण्य प्रदान करती है इसलिए वे पुण्यकर्ति हैं आंतरब्राह्य व्याधि भी कर्मजैन पीड्यत इति अनामयः कर्म से उत्पन्न हुई बाह्य अथवा आंतरिक व्याधियों से पीड़ित नहीं होते इसलिए अनामय है मनोजवस्तीर्थको वसुरेता वसुप्रदसुप्रदो वसुदेव वसुसुमना वसुरेता वसु वसुमना मनसो वेग इव वेगो सर्वगतवात्मनोज सर्वगत होने के कारण भगवान का मन के वेग के समान वेग है इसलिए वे मनोजव हैं चतुर्दश विद्या बाह्य चतुर्दशव च प्रलेता प्रवक्ता चेती तीर्थक हयग्रीवरूपेण मधुकैटब्वा विरिंचा सर्गादौ सर्वा विद्या विद्यापन् वेद वेदबाहद्याणाम वंचनाया चौप दिदेशेती पौराणिका कथयंती तीर्थ विद्या को कहते हैं भगवान चौदह विद्याओं और वेद बाह्य विद्याओं के सिद्धांतों के कर्ता तथा भक्ता है इसलिए वे तीर्थकर हैं पौराणिकों का कथन है कि भगवान ने स्वर्ग के आरंभ में हयग्री रूप से मधु और कैटव को मारकर संपूर्ण श्रुतियाँ और अन्य विद्याएँ ब्रह्मा जी को उपदेश करके देशशत्रुओं की वंचना के लिए वेद बाह्य विद्याओं का भी उपदेश किया था वसुरेताह रेत वसुरेता अपह पूर्व अपहसृष्ट्वा तु वी अपाशयत तदंडम अभवदेम ब्रह्मण परम् इति व्यास वचनात वसु अर्थात सुवर्ण भगवान का रेतस वीर है इसलिए वसुरेता है देव ने प्रथम जल को ही रच उसमें विर्य छोड़ा वह ब्रह्मा की उत्पत्ति का परम कारण सुवर्ण में अंडा हो गया इस व्यास वचन के अनुसार भगवान वसुरेता है वसुधन प्रकर्षेण दधाती साक्षात धनाध्यक्षो इतरस्तु तत्प्रसादाद धनाध्यक्ष वसुप्रद है भगवान प्रकर्ष से खुले हाथ से वसु अर्थात धन देते हैं इसलिए वे वसुप्रद हैं क्योंकि साक्षात धनाध्यक्ष तो वे ही हैं और कुबेरादि तो उनकी कृपा से ही धनाध्यक्ष है वसु प्रकृष्ट मोक्षाक्षम फल भक्तिभ्य प्रदाती द्वितीय वसुप्रद विज्ञान आनंदम ब्रह्म रातिर्धा पाराण षमा से तद्विदुतेरारीण वसूनी प्रकर्षेण खंडयन वसुप्रद भक्तों को वसु अर्थात मोक्षरूप उत्कृष्ट फल देते हैं ऐसा दूसरे वसुप्रद का तात्पर्य है श्रुति कहती है ब्रह्म विज्ञान और आनंदस्वरूप है वह धन देने वाले कर्मपरायण अज्ञानी तथा ब्रह्म में स्थित ज्ञानी का भी पारायण है अथवा देव शत्रुओं के वसु अर्थात धन का अधिकतर खंडन करते हैं इसलिए वसुप्रद है वसुदेवस्यापत्यम वासुदेव वसुदेव जी के पुत्र होने से वासुदेव हैं भूतानि तत्र ते स्वयं अपी वसती वसु भगवान में सब भूत बसते हैं अथवा सब भूतों में भगवान बसते हैं इसलिए वे वसु हैं अविशेषेण विशेषु सर्वेश विषय वसती वसुतादृश मनोषेति वसुमना जो समस्त पदार्थों में सामान्य भाव से बसता है उसे वसु कहते हैं इस प्रकार का भगवान का मन है इसलिए वे वसु मना है ब्रह्मापण ब्रह्म हवि भगवद्वचना हवी ही ब्रह्मणों को अर्पण किया जाता है ब्रह्म को अर्पण किया जाता है ब्रह्म ही हवी है भगवान के इस वचनानुसार वे हवी हैं